ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के आठ सूत्रों में से सात सूत्र की चर्चा भाषानुसार हो चुकी है इस अधिकरण के अंतिम सूत्र की चर्चा अवशिष्ट है पांच सूत्रों से प्रथम इस अधिकरण का सिद्धांत बताया गया स ये नमयती स्वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ अपर ब्रह्म है यह सिद्धांत है इसे पांच सूत्रों से बता दिया गया और इस अधिकरण के छठवे सूत्र से तथा पाद के बारहवें सूत्र से इस अधिकरण का बताया जा रहा है पूर्व पक्ष तीन सूत्रों से परम जयमिनी इत्यादि से बताया जा रहा है पूर्व पक्ष को आचार्य जयमिनी जी मानते हैं स एनान ब्रह्म गमयतीवाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म है तो जयमिनी से पूछा गया कि आप स एनान ब्रह्म गमयती स्वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म क्यों मानते हो तो कहा मुख्यवाद ब्रह्म शब्द की प्रसिद्धि परब्रह्म में है और यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ पर ब्रह्म करते हैं तो मुख्यार्थ गृहित हो जाता है इस अभिप्राय से यहां पर कहा जा रहा है आ, परम मुख्यवात परम जयमनीर मुख्यत् और दर्शनाच इससे एक आ, लिंग भी बताया है तयोर्धमायन अमृतत्व यह श्रुति बता रही है कि अमृतत्व यानि अविनाशी ती प्राप्ति होती है अर्थिरादि मार्ग से जाने वाले उपासकों को अमृतत्व यानी अविनाशी तव तो मुख्य रूप से उत्पन्न होता है परब्रह्म में ही परब्रह्म से अतिरिक्त बाकी सब वस्तुएं अपर विनाशी हैं उसमें अमृतत्व तो अपर को प्राप्त करने से मिलता है यह सिद्ध नहीं हो पाएगा इसलिए तयुर्धुमान अमृतत्वमेति इत्यादि गतिपूर्वक अमृतत्व को दिखाने वाली जो श्रुति है यह भी एक प्रकार से परब्रह्म की प्राप्ति बता रही है होती है करके ये गतिपूर्वक पर ब्रह्म की प्राप्ति प्रकरण से भी निश्चित होती है वह प्रकरण है अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र इत्यादि से बताया गया जो पर ब्रह्म विषयक प्रकरण कठोपनिषद में और उसमें तयुर्धुमायन अमृतत्व एति यह वाक्याया यह बताता है कि परब्रह्म ब्रह्म विषयक गति है स एना ब्रह्म गमयती इत्यादि पर ब्रह्म की प्राप्ति करा रहा है इस अधिकरण के अंतिम सूत्र की अवतरण टीका है उसे देखें एवं ब्रह्मश्रुति अमृतत्विंगाभ्याम प्रकरणच पर विषयागति इति उक्तम आचार्य जयमिनी जी ने यह बताया कि ब्रह्मश्रुति और अमृतत्वलिंग तथा प्रकरण तो श्रुति, लिंग, प्रकरण इन तीन प्रमाणों के आधार पर ब्रह्म शब्द का अर्थ स येना ब्रह्म गमयती स्वाक्यस्थ परब्रह्म होगा आचार्य जयमिनी जी ने बताया अब आगे कहते हैं ये जो उपासक का सिद्धांति की जयमिनी जी के प्रति जो एक शंका है उसका निराकरण करते हैं स एनान ब्रह्म गमय वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ पर मानने पर श्रुति का विरोध नामक जो दोष है उस दोष की आशंका सिद्धांती करते हैं जयमिनी जी के मत में और इस श्रुति के विरोध का परिहार जयमिनी जी करेंगे तो जयमिनी जी का पक्ष मजबूत होगा दृढ़ हो जाएगा इसलिए टीकाकार अवतरण लिखते हैं कि संप्रति प्रजापते सभा वेशम प्राप्यामती मरणकाले मरण काले कार्यप्राप्तिसकलश्रुते न इति गति शंका तो इस के अंतिम सूत्र से जी शंका का निराकरण करते हैं ओशंका है छांदोग्य के आठवें अध्याय में उपासक का मृत्युकालीन संकल्प बताया गया है कि प्रजापते हे सभाम सभा इति उपासकस्य मरणकाले मरण काले कार्यप्राप्तिसकलश्रुते तो मृत्यु के समय उपासक का संकल्प संकल्पय श्रुति बता रही है प्रजापते सभा वेशम प्राप्नुआयाम तो हिरण्यगर्भ के वेशम शब्दित उस महल को महल में मैं जाऊं उस महल को प्राप्त करूं किस महल को तो कहते हैं जिस महल में सभा होती है प्रजापति की सभा क्या है वेदांत गोष्ठी वहाँ कोई राजनीति की सभा नहीं होगी या व्यापार के लिए सभा नहीं होगी वहाँ सभा होती है वेदांत जिज्ञासु लोग बैठते हैं हिरण्यगर्भ के चरणों में वेदांत का स्वाध्याय करते हैं वो सभा है तो प्रजापते हे सभाम वेशम प्राप्त इस वाक्य से उपासक का मृत्युकालीन संकल्प बताया जा रहा है कि वह मृत्यु के समय यह संकल्प करता है कि शरीर को छोड़कर के मैं उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाऊंगा और प्रजापति के महल में प्रवेश करूंगा वहां वेदांत गोष्ठी हो रही होगी वहां बैठूंगा ऐसा उसका संकल्प है उपासक का मृत्यु के समय का तो मरण काले कार्य प्राप्ति संकल्प श्रुते न परम ब्रह्म परम गंतव्यम इति शंकाम निरस्यति तो इसलिए कार्य प्राप्ति विषयक जो संकल्प हैं संकल्प को बताने वाली श्रुति है उसके आधार पर मानना चाहिए कि ये संकल्प लेकर के जाने वाले जो उपासक उन्हें अमानव पुरुष उनके संकल्प के अनुरूप कार्य ब्रह्म की ही प्राप्ति कराएगा न कि परब्रह्म की यह जयमिनी जी के प्रति सिद्धांतिकी शंका है इस शंका का निराकरण जयमिनी जी करते हैं ये कह रहे हैं कि इति शंकाम निरस्यति नच इति नच कार्य इति तो सूत्र का उच्चारण कर लें नच कार्य प्रत्यपत्य अभिसंधि तो न च कार्य प्रतिपत्संधि तो कार्य प्रतिपत्ति नमिनी जी कह रहे हैं कि प्रजापते हे सभा वेशम प्रपद्ये इस वाक्य से कार्य ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प है मृत्यु के समय उपासक का ऐसा जो आप कह रहे हो लेकिन यह वाक्य प्रजापते सभा वेशम प्रपद्य यह कार्य विषयक प्राप्ति संकल्प को उपासक के नहीं बता रहा है अपितु इस वाक्य से भी परब्रह्म प्राप्ति संकल्प प्रतीत हो रहा है परब्रह्म विषयक प्राप्ति संकल्प है यह जयमिनी जी कहते हैं कैसे ज्ञात हो रहा है तो कहा प्रजापते सभा वेशम प्रपद्य यह वाक्य जिस प्रकरण में आया है उस प्रकरण का उपक्रम वाक्य है आकाशो व नाम, नाम रूपयोर रूपयोर्निर्वहिता ते यदअंतरा तद ब्रह्म इत्यादि तो आकाश पदार्थ बताया जा रहा है वो आकाश पदार्थ है ब्रह्म आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है तो आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म कैसे हुआ तो ब्रह्म का लक्षण जो में बताया गया है वही यहाँ आकाश पदार्थ का लक्षण बताया जा रहा है में ब्रह्म का लक्षण बताया गया तो वा इमानी वाइम भूता ये न जाता जीवंती ये अभिसंविशंति तद विजिज्ञासस्व ब्रह्म। इससे बताया गया है लक्षण ब्रह्म का जगत उत्पत्ति आदि कारण ब्रह्म है और यहां पर भी आकाशो वाम नाम, नाम निर्वहिता इसमें नाम रूप शब्द से लिया जा रहा है जगत को और उसका निर्वहिता है निर्वो है निर्वहन करता है निर्वहन करता का अर्थ है उत्पन्न करके स्थिति यानी पालन करने वाला तथा उसे लीन करने वाला यानी नाम रूप शब्दी जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारण जो होता है उसे जगत निरोड़ा कहते कहते हैं हैं नाम रूप का निर्वहन करता तो आकाश पदार्थ को यहां पर जगत का निरवोढ़ा कह करके निर्वहन करता कह करके ये बताया जा रहा है जगत कारणत्व तो। आकाश में और जगत कारण तो ब्रह्म है ये नहीं कि ब्रह्म भी श्रुति जगत का कारण बता रही हो आकाश को भी जगत का कारण बता रही हो तब तो कई एक कारण हो जाएंगे <coughs> तो इसलिए शब्दांतर होने पर भी आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश नहीं होगा अपितु आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होगा आकाशस्थलिंगात इत्यादि अधिकरण के आधार पर और ओ जगत उत्पादक ब्रह्म वो पर है जन्मादेशीय तो से जिसका लक्षण किया गया तो इस प्रकार ये आकाशो व नाम नाम निर्वहिता इत्यादि वाक्य से परब्रह्म प्रकृत है और फिर ये वाक्य आया है प्रजापते सभाम वेशम प्रपद्ये तो उपक्रम में परब्रह्म की चर्चा होने से यहाँ पर भी प्रजापते है सभा वेशम प्रपद्ये इसमें वेशम प्राप्ति जो बताई जा रही है वह परब्रह्म की ही प्राप्ति के लिए बताई जा रही है जैसे कठोप निषद में गति परब्रह्म ब्रह्म विषय निश्चित होती है प्रकरण सामर्थ्यात ऐसे प्रकरण के आधार पर यह वेशम प्रतिपत्ति पत्त, प्रति प्रतिपत्ति का जो संकल्प है प्राप्ति का जो संकल्प है वह परब्रह्म विषयक ही है अपरब्रह्म विषयक नहीं ये न कार्य प्रतिपत्ति सम अभिसंधि इस सूत्र सूत्र से से कहते हैं इसी अभिप्राय लिखा है कार्य कार्य विषयक कार्य प्राप्ति का संकल्प प्रजापते सभाम सभा प्रपद्ये यह श्रुति नहीं बता रही है अब तु प्रकरण सामर्थ्या पर प्राप्ति विषयक ही संकल्प उपासक का मरण काल में यह श्रुति बता रही है प्रकृत ब्रह्म को प्राप्त करने का संकल्प है यह बता रही है ऐसा जयमिनी जी कहते हैं इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ बताया जा रहा है इसे देखिए हा उच्च अवधारणा अर्थ में नहीं व ऐसा एवं अर्थ में आएगा तो नहीं वो तो एवं कार का व्यावर्त होगा यानी ये ये कार्य ब्रह्म बताया जाने के कार्य ब्रह्म विषयक संकल्प ही नहीं है ये तो परब्रह्म ब्रह्म विषयक ही संकल्प है ऐसा अवधारणा है <coughs> अब में इत्यादि तो प्रजापते हे वेशम प्रपद्ये इति नायम कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधि नाम निर्वहिताते विषय प्रतिपत्तिसंधिनामूपोता ते यद तद्रह कार्यलक्षण से परव्रकृतवात् तो ये प्रजापते सभाम वेशम प्रपद्ये यह श्रुति यह श्रुति कार्य विषय प्रतिपत्ति अभिसंधि नहीं है अभिसंधि शब्द का अर्थ है संकल्प प्रतिपत्ति का अर्थ है प्राप्ति तो कार्य ब्रह्म प्राप्ति विषयक संकल्प बताने वाला यह वाक्य नहीं है ये कह रहे हैं जयमी जी कहा ऐसा क्यों तो इसमें हेतु बताते हैं नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्मा त्रह आकाशो वे शुरू वाला छोड़ दिया है बीच में इतना ही लिया है कि आकाशो वे नाम नाम रूपयोर निर्वहिता इसमें आकाशो वी नाम ये तीन पद छोड़ दिए हैं भाषा में तो आकाश शब्दित ब्रह्म ही नाम रूप शब्दित जगत का निर्वहिता है यानी कारण है और ते यानि नाम रूपे यद अंतरा का है जिसमें कल्पित है तद ब्रह्म तो ये नाम रूप यानी नाम रूपात्मक जगत जिसमें कल्पित है और जो नाम रूप का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है वह ब्रह्म है ऐसा ये आ, उपक्रम वाक्य है और इसमें परब्रह्म की चर्चा है उपक्रम में इसलिए प्रकृत जो परब्रह्म है उसी की प्राप्ति विषयक संकल्प को बताने वाला प्रजापति सभाम वैश्म प्रपद्ये इस वाक्य को मानना चाहिए ऐसा जयमिनी जी का मानना है ते कह रहे हैं कि नाम और रूपयिता ते यद तद ब्रह्म कार्यविल ब्रह्मण प्रकृत इस वाक्य से परब्रह्म ब्रह्मत है उपक्रम परब्रह्म ब्रह्म से है और आगे कहते हैं एक सर्वात्मत्व लिंग भी बता रहे हैं एक तो प्रकरण बताया प्रकरण सामर्थ्यात इस वाक्य को परब्रह्म की प्राप्ति विषयक संकल्प को बताने वाला मानना चाहिए दूसरा सर्वात्मत्व लिंग भी बताया जा रहा है कि वहीं पर ये वाक्य आए हैं प्रकृत ब्रह्म में बोधक। मेंबोधक यशो अहम भवामी ब्राह्मणा चर्वात्म उपक्रमणा न तस्य तमा अस्त ये नाम महद यश पर ब्रह्मणो प्रसिद्धे तो अहम् ब्राह्मणा यशो भवामि ऐसा अन्वय है इस वाक्य का इसमें यश शब्द का अर्थ है आत्मा तो अहम् ब्राह्मणा यशो भवामि यानी ब्राह्मण नाम आत्मा भवामि ये कौन उपासक संकल्प कर रहा है कि मैं ब्राह्मणों की आत्मा बनूँ आत्मा हूं, और अहम क्षत्रियाण यशो भवामि, राजा यशो भवामि, अहम विशाम यशो भवामि, ऐसा आता है कि मैं राजा शब्दित क्षत्रियों का वैश्य शब्दित विष शब्दित वैश्यों का आत्मा बनूँ का मतलब ये सर्वात्मत्व बताया गया है और सर्वात्मा तो पर ब्रह्म है तो इस प्रकार ये जो सर्वात्मत्व श्रुति है यश ब्राह्मणों का यश राजा का क्षेत्रियों का वैश्यों का यश बताने वाला यानी आत्मा बताने वाला वाक्य है यह सर्वात्मत्व बता तो रहा है प्रकृत आकाश शब्दित ब्रह्म में वो सर्वात्मा है और सर्वात्मत्व पर में होता है इसलिए प्रजापति सभाम वेशम प्रपदे यह वाक्य बताता है सर्वात्मा की प्राप्ति के संकल्प को न कि कार्य विषयक प्राप्ति के संकल्प को ये जमीन जी कह रहे हैं और एक हेतु बताते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति। कहते उसका कोई आकार नहीं है प्रतिमा कहा किसका उसकी कोई प्रतिमा नहीं है तो कहा किसकी तो कहते यश नाम महत यश जिसका यश नाम है तो यश नाम किसका है सर्वात्मा का सर्वात्मा है ब्रह्म उसका महद यश नाम है और जिसका यश ये नाम है उसका उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती आकार नहीं होता वह निराकार है तो निराकार कौन है वो पर ब्रह्म है हिरण्यगर्भ का तो आकार बताया है छांदोग्य में हिरण्य शमश्रु केशा इत्यादि से हिरणमय पुरुष है ना तो इसलिए ये न तस्य प्रतिमा अस्ति ये नाम इस वाक्य के द्वारा भी परब्रह्म की ही चर्चा की जा रही है तो इति व ब्रह्मनो यशो नामत्व प्रसिद्धे ये है श्वेताश्वेतनिषद का मंत्र उसमें परब्रह्म का ही जो आकार रहित है निराकार है उसका यश नाम बताया और उसी यश नाम से ये प्रजापते सभा वैश्म प्रपद्य वाक्य जिस प्रकरण में आया उस प्रकरण में ब्रह्म की चर्चा की जा रही है यश नाम से तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में तो यश नाम परब्रह्म का बताया है इसलिए यहाँ पर भी यशो अहम भवामी ब्राह्मणा इत्यादि में सर्वात्मा पर ब्रह्म ही है यश नाम से संकर्ति तो और उसी की प्राप्ति विषयक संकल्प प्रजापते सभा वैश्व प्रपद्ये इसमें समझना चाहिए अब यम इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखने से पहले टीकाकर थोड़ा अभी तक कहा जो भाष्य हुआ इसका अर्थ करते हैं उसे देखिए है। टीका को परस्य प्रकृतत्वात् आकाशोय नाम नाम और निर्वहिता इत्यादि से पर ब्रह्म प्रकृत होने से एक हेतु बता और दूसरा यशो अहम भवामि ब्राह्मणा इत्यादि से सर्वात्मत्व बताया जा रहा है प्रकृत आकाश शब्दित ब्रह्म में वो सर्वात्मत्व भी लिंग यानि ज्ञापक बन जाता है कार्य का नहीं पर ब्रह्म का इसलिए परब्रह्म प्राप्ति विषयक संकल्प है यह अर्थ निकलता है इस अभिप्राय से एक हेतु बताया परस्य और दूसरा सर्वात्मलिंग तो रूप एक हेतु बताने के लिए आगे कहते हैं कि यश पदस् परमात्म नाम तो प्रसिद्ध्याश पदे पदेन आत्मा उक्ति तो यश पद परमात्मा के नाम के रूप में प्रसिद्ध है श्वेता उपनिषद में इसलिए छादोग्य उपनिषद में भी यशो अहम भवामी ब्राह्मणा नाम इत्यादि में यश शब्द का अर्थ आत्मा करना ये कह रहे हैं कि यश पदे आत्मा आत्मोक्ति और यश आत्मा ब्राह्मणा अहम् भवामि तथा राजा यशो विषा यशो अहम् भवामि ऐसा लगाना <coughs> साम्यलिंगाच इस वाक्य से सर्वात्म एक लिंग बताया जा रहा है ज्ञापक बताया जा रहा तो दो हेतु हो गए एक परस्य पर प्रकरण और दूसरा ये सार्वात्म लिंगनी जी ने तो। वो एने आकाशो नाम नाम रूपे निर्वहिता और ये सर्वात्मत्व को लेकर के परब्रह्म मान रहे हैं लेकिन वो शबल ब्रह्म का प्रकरण है तो अब साच इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार भाष्य में एक साच इेश रहा है नाक्य इसका अवतरण लिखते हैं अस्तु अस्तुश्मत्ति इच्छा पर ब्रह्म विषया तथापि सा कथम गति पूर्विका इत्यत आह साच थी। कहा कि आपने जो प्रकरण तथा सर्वात्म तो एक लिंग बताया इन दो हेतुओं से हम मान लेते हैं वेश्म प्रतिपत्ति इच्छा परब्रह्म विषयक है आपका आग्रह स्वीकार कर लेते हैं लेकिन परब्रह्म प्राप्ति विषयक इच्छा को बताने वाला वह वाक्य है यह मान्य मात्र से परब्रह्म की प्राप्ति गति पूर्वक कैसे सिद्ध होगी परब्रह्म तो सर्वगत होने से व्यापक होने से उसे प्राप्त करने के लिए गति की जरूरत नहीं है कहीं जाने की जरूरत नहीं जैसे आकाश को प्राप्त करने के लिए आकाश सर्वगत होने से कहीं आना जाना नहीं पड़ता ऐसे आकाश के तरह जो व्यापक है सर्वगत हैं उस परब्रह्म की प्राप्ति गति पूर्वक कैसे सिद्ध होगी ये सिद्धांतिका जयमिनी जी के प्रति प्रश्न है इसका उत्तर साच यम इत्यादि वाक्य से जयमिनी जी दे रहे हैं इसलिए लिखा कि अस्तु वेशम प्रतिपत्ति इच्छा परब्रह्म विषया प्रजापते सभाम वेशम प्रपद्ये यह वाक्य परब्रह्म प्राप्ति इच्छा को बताने वाला है प्रकरण तथा सर्वात्मत्व लिंग के आधार पर हमने स्वीकार कर लिया तो भी कहते हैं <coughs> तथा सा कथम गतिपूर्विका सात साने ब्रह्म की प्राप्ति पर ब्रह्म की प्राप्ति गतिपूर्वक कैसे मानी जाएगी सर्वगत होने से इति इस प्रकार की आशंका होने पर इसका समाधान करने के लिए जयमिनी जी ये वाक्य लिखते हैं सातिपूर्विका हार्दविद्यादिता तदपराजितापु ब्रह्मण प्रभुवीमित हिणमय तो साम्म प्रतिपत्ति प्रजापते सभाम सभा प्रपद्ये इस वाक्य से बताई जाने वाली वेशम प्राप्ति की वैश्म की प्राप्ति गतिपूर्वक होती है ऐसा दहर विद्या के प्रकरण में कहा गया है छादों के उपनिषद के आठवें अध्याय में ही पूर्व प्रकरण में ये तो चौदहवें खंड का वाक्य है ना और वो है पांचवें खंड में वो है दहर विद्या का प्रकरण तो दहर विद्या के प्रकरण में वेशम की प्राप्ति गतिपूर्वक होती है ऐसा बताया गया है जिस वाक्य से बताया गया वह वाक्य ये बता रहा, बताया कि तद अराजिता पू्रह्मण <coughs> तत् तत्र तत्र यानी ब्रह्म लोक तत् तत्शब तत्र अर्थ में और तत्र नाम ब्रह्म ब्र, लोक का परामर्शक होगा ब्रह्म लोक ब्रह्मण अपराजिता पू वर्तते क्रियापद का अध्यय करिए कि ब्रह्मण यानी प्रजापते हिरण्यगर्भस्य तो ब्रह्म लोक के अध्यक्ष जो ब्रह्मा जी है उन ब्रह्मा जी की एक पू यानी नगरी पू कहते पुर को पुर कहते नगर को तो एक नगरी है वो उसका क्या नाम है तो अपराजिता अपराजिता नाम वाली एक नगरी है ब्रह्मलोक में वो अपराजिता अर्थ है न पराजिता अपराजिता निजीती नहीं जा सकती जो प्राप्त नहीं की जाती जिस जो नगरी उसे अपराजिता किन किन को प्राप्त नहीं होती है अनुपासकों को जो उपासक नहीं है वह उस नगरी को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए अविद्व भी अपराजिता ऐसा लगाना तो अविद्वानों के द्वारा विद्वान है उपासक अनु अविद्वान है अनुपासक तो अनुपासकों के द्वारा जो प्राप्त नहीं की जाती कर्मी से प्राप्त नहीं होती वह अपराजिता नगरी वहाँ है एक और उस नगरी के अंदर एक सुंदर मंडप बना हुआ है अपने यहां के तरह नहीं कि रास्ते में कोई बोल रहा हो तो यहाँ आवाज आती है वहां वो साउंड प्रूफ है तो कहते हैं प्रभु विमितम हिरणमयम मंडपम मंडप यानी एक सभागार है कैसा है तो सोने का ही बना हुआ है हिरणमय है वहां तो संकल्प से ही सब कुछ होता है ना सत्य संकल्प है तो क्यों पत्थरों का और ईटों का और सीमेंट का बनाना है संकल्प से ही बन जाता है तो वहां सभागार सोने का बना हुआ है इसलिए कहते हैं हिरणमय और बनाने वाला कौन है प्रभु विमितम तो प्रभु है स्वयं उस लोक के स्वामी हिरण्य गर्भ और प्रभुना विमितम यानी निर्मितम इति प्रभु विमितम वि उपसर्ग निर उपसर्ग के अर्थ में है निर्मितम इस अर्थ में विमितम पद है तो हिरण्यगर्भ ने संकल्प मात्र से बनाया हुआ एक सभागार है उस अपराजिता नगरी में तो यहाँ इस वाक्य के प्रसंग में वेशम की प्राप्ति गतिपूर्वक बताई गई है दहर विद्या के प्रकरण में ये कह रहे हैं कि तद अपराजितापूर्व ब्रह्मण प्रभुविमित हिरण्यमय तो ये जो हिरण्य गर्भ के द्वारा अपने संकल्प मात्र से बनाया गया सोने का सभागार है उस सभागार में बैठ करके हिरण्यगर्भ स्वाध्याय कराते हैं वेदांत का वो प्रभु विमित सभागार मंडप ही यहां वेशम शब्द से बताया गया है प्रजापते सभा वेशम प्रपद्य में और उसकी प्राप्ति दहर विद्या के प्रकरण में गतिपूर्वक बताइए तय और धुमायन अमृतत्विद्या के प्रकरण का ही है ना इसलिए गतिपूर्वक प्राप्ति बताई गई है उसकी जब वहां सगुन ब्रह्म विद्या के प्रकरण में उपासना के प्रकरण में ये बताया है तो मानना चाहिए वेशम प्राप्ति संकल्प वहां पर भी है दहर विद्या के प्रकरण में और यहां पर भी परब्रह्म के प्रकरण में वेशम प्राप्ति संकल्प आ रहा है ये शब्द सामान्यात तो समझना चाहिए कि परब्रह्म प्राप्ति संकल्प भी वह गतिपूर्वक होगा परब्रह्म की प्राप्ति भी गतिपूर्वक संभव है हाँ तो देशाव चिन्ह इसलिए हैं कि उनके दो स्वरूप हैं एक व्यक्त स्वरूप और एक अनुसूचित स्वरूप व्यक्त स्वरूप वहां है वो हिरण्यगर्भ लोक में ही है इधर नहीं इधर अव्यक्त स्वरूप है बाकी सबके तो अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति नहीं बताई जा रही है व्यक्त स्वरूप को प्राप्त करेंगे ये कह कर रहे हैं। तो पदे है, तो इसकी थोड़ी टीका है इस टीका को देखिए पहले सात इत्यादि की तो तद पूर्व ब्रह्मणा प्रभु विमितम हिरणमयम इस वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार इसमें तत्पद का अर्थ कर रहे हैं तत्र तत्र का अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मलोके जो पहला पद है तत्, उसका अर्थ ब्रह्मलोके अपराजिता यह विशेषण है पू का पू का अर्थ है नगरी तो विद्या विहीन अपराजिता अपराजिता का अर्थ है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता किनके द्वारा तो जो विद्या विहीन है विद्या से लेना उपासना को तो उपासना हीन यानी अनुपासकों के द्वारा प्राप्त करने योग्य जो नहीं है ऐसी पू अस्ति ब्रह्मलोके लोके हिरण्यगर्भस्य वो किसकी नगरी है तो वो ब्रह्मलोक के अध्यक्ष हिरण्यगर्भ की नगरी है और तेन व प्रभुना विमितम यानी निर्मितम प्रभु प्रभुमितम पदकार कर दिया प्रभुना प्रभुना विमितम प्रभु प्रभुमितम प्रभु है हिरण्य ही उस नगरी के स्वामी और वो कैस, आ, कैसा है वो मंडप वेशम तो कहते हिरणमय यानी सोने से बना हुआ तो अस्ति उस नगरी के अंदर एक सुनारा वेश्मा है महल है और तत्प्रतिपद्य विद्वान और उसे वह प्राप्त करता है उपासक विद्वान उसे उस अपराजिता नगरी में जाता है और वहां जो ये हिरण में वेशम है उसमें प्रवेश करता है उसे प्राप्त करता है तो विद्वान वो इति दहर विद्याम गतिपूर्विका वेशम प्राप्ति उक्ता तो वेशम की प्राप्ति गतिपूर्वक होती है ऐसा दहर विद्या के प्रकरण में कहा गया है तेना परब्रह्मणि अपि अभी वेशम प्रतिपत्ति शब्द सामान्या गतिपूर्वकत्व तस् सिद्धि इतर्थ तो परब्रह्म की प्राप्ति के प्रसंग में भी वेशम प्रतिपत्ति शब्द आने के कारण वो शब्द सामान्य को लेकर के गतिपूर्वक वेश्म प्राप्ति सिद्ध हो जाएगी ऐसा कहते हैं ये आपके जयमिनी जी पक्षी और भी एक हेतु बताया जा रहा है गतिपूर्वक ही वैश्व प्राप्ति बताई जाएगी पर ब्रह्मभिषेक होने पर भी इसके लिए पदे गत्य गर्थत्वाद इत्यादि एक वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पदगतो इति धातु पाठात धातुपाठा वेश इत्यत्र मार्गापेक्षा भाति इह इति तो पदगतो ये धातु हैं धातु पाठ में गर्थक तो इससे भी और प्रपद प्रपद्ये इसमें जो प्रपद्य क्रियापद है ना उत्तम पुरुष का एक वचन वह प्र उपसर्ग पूर्वक पदगतो धातु का ही रूप है दिवादी गण का है पद्य और उत्तम पुरुष में बन जाता है प्रपद्यतः प्रपद्ये ये उत्तम पुरुष है तो पदगतो धातु से बना है इसलिए भी कहते हैं इत्यत्र मार्ग अपेक्षा भाती गति को तो मार्ग की जरूरत होती है इस अभिप्राय से लिख रहे हैं कि पदेरअी चत्यर्थत्वात मार्गापेक्षा अवशीय थे वेशम प्रपद्य इसमें प्रपद्ये क्रियापद भी गति को बता रहा है और गति है तो उसके लिए मार्ग की जरूरत है वो अर्चिरादि मार्ग भी हुआ अब ये उपसंहार है पूर्व पक्ष का तस्माद इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि पूर्व पक्ष उपस जो तीन सूत्र के द्वारा बताया गया पूर्वपक्ष है इसका उपस करते हैं तस्मात परब्रह्म विषया इति पक्षांतरम तो जो गतिश्रुतिया है वे तयोर्धम अमृतत्वी इत्यादि सब स ये ब्रह्मगमयती ये सब परब्रह्म विषयक हैं न कि कार्य ब्रह्म विषयक इसलिए सयनान ब्रह्मगमय स्वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ परब्रह्म है ये पूर्व पक्ष हुआ कि तस्मात् परब्रह्म विषया गतिश्रुत पक्षांतरम यानी पूर्व में बताया हुआ जो एक पक्ष है कार्य ब्रह्म विषय गतिश्रुतिया है करके इस पक्ष की अपेक्षा भिन्न पक्ष वो पक्षांतर हुआ ता वेतो दो पक्ष अभी तक सूत्र से वेद व्यास ने दो पक्ष बताया ना इन दो पक्षों में से एक सिद्धांत पक्ष है एक पूर्व पक्ष है उसमें दो पक्ष कैसे उपस्थित हो गए स एनान ब्रह्म गय वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ के विषय में तो उसके लिए गति आदि कुछ हेतु कार्य ब्रह्म ब्रह्म पदार्थ है इस पक्ष को बताने के लिए अंगीकार किए गए और मुख्यत्वादी हेतु ब्रह्म शब्द का अर्थ मुख्य होगा इसके लिए बताए गए हैं तो इन में से एक ही वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ को कोई कह रहे हैं परब्रह्म है कोई कह रहे हैं अपर ब्रह्म है और दोनों ने भी अपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए हेतु बताए हैं उनमें से दोनों भी तो सद हेतु हो नहीं सकते या तो वहां श्रुति को विवक्षित परब्रह्म होगा या तो अपरब्रह्म होगा दोनों भी तो ब्रह्म शब्दार्थ के रूप में एक वाक्य में प्रयुक्त एक शब्द के दो अर्थ तो विवक्षित हो नहीं सकते और दोनों ने भी अपने अपने हेतु बताए हैं तो इन दो में से कौन सा आ, कौन से हेतुओं को माना जाए सद हेतु कौन से हेतुओं को माना जाए असद हेतु ये सब विचार आएगा ना सूत्र तो पूरे हो गए हाँ हाँ अभी हाँ। हाँ। दोनों पक्षों की पक्षों के द्वारा अपने अपने पक्ष का पक्ष को स्थापित करने के लिए बताई गई जो युक्तियां थी उन युक्तियों की पर्यालोचना की जा रही है हाँ विचार किया जा रहा हाँ, हाँ, ना, ना, वहाँ पर तो अभी एक प्रकार से ये हो गया जैसे कोर्ट में दो वादी प्रतिवादी के वकील आपस में अपने अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए युक्तियां देते हैं अब जज जो है उसका विचार करता है और विचार करके देखता है कौन किसकी युक्तियां कानून सम्मत है किसकी युक्तियां कानून सम्मत नहीं है तो कानून सम्मत युक्तियां जिनकी है उनके पक्ष में निर्णय देता है ना वो विचार आ गया है जजमेंट तो जजमेंट आ रहा है ताव ये तो इत्यादि है हाँ इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार आद्य एवं सिद्धांत पक्ष इति दृढ़ीकर तुम उपक्रमते विधि तो जो ये दो पक्ष बताए गए हैं प्रथम पांच सूत्रों के द्वारा एक पक्ष और अन्य तीन सूत्रों के द्वारा एक पक्ष ऐसे दो पक्ष बताए गए इनमें से जो शुरू वाले सूत्रों से बताया गया पक्ष है वो है आद्य पक्ष वो सिद्धांत पक्ष है और बाद वाले तीन सूत्रों से बताया गया पूर्व पक्ष हैं द्वितीय पक्ष पूर्व पक्ष हैं ये बता रहे हैं कि आद्य एव सिद्धांत पक्ष अवतरण में आद्य एवं सिद्धांत पक्ष इति दृढ़ी कर्तुम उपक्रमते इति तो शुरू वाला शुरू वाला ही सिद्धांत पक्ष हैं इस बात को सुदृढ़ करने के लिए प्रथम पक्ष सिद्धांत है उसे सुदृढ़ करने के लिए आगे के ग्रंथ का उपक्रम करते हैं यानी एक प्रकार से जजमेंट है नान वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ के विषय में वाद विवाद हुआ और ये दोनों कार्य ब्रह्म कहने वाले और अपर ब्रह्म अपर, अपर ब्रह्म कहने वाले कोर्ट में गए अपने अपनी युक्तियां रखी अब जज न्यायाधीश अपना निर्णय सुना रहा है ये बता रहे हैं तो भाष्य में देखिए कि तो ये तो दो पक्षों आचार्य सूत्र आचार्यण सूत्रित भाष्यकार भगवान जब आचार्य कहते हैं तो सूत्रकार को आचार्य यानी भगवता व्यासेना तो भगवान व्यास जी ने इन दो पक्षों को सूत्र से बताया सूत्री तो आठ सूत्रों के माध्यम से दो पक्ष बताए एक पक्ष की साधक युक्तियां हैं हेतु हैं गति उपपत्त्यादि भी एको एक हाँ पक्ष उक्ता उसके लिए गति उपपत्यादि हेतु बताए गए और मुख्यत्वादि भी अपर तो मुख्यत्वादि हेतुओं के द्वारा दूसरा पक्ष बताया गया ऐसे दोनों भी सहेतुक पक्ष सूत्र से व्यास जी ने बताए हैं इनमें कहते हैं तत्र गति प्रभवन्ति मुख्यत्वादीन आभास मुख्यवादीन नतु मुख्यत्वादयो गति उपपत्यादीन इति आद्य एव एवं सिद्धांतों व्याख्या पूर्वपक्ष कह रहे हैं कि तत्र यानी इन दो पक्षों में से दो पक्षों की सिद्धि के लिए बताए गए जो हेतु है गति उपपत्ति आदि और मुख्यत्वादि उनमें से कार्य ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ होगा इस पक्ष की स्थापना के लिए बताए गए जो गति उपपत्ति आदि हेतु है यह ब्रह्म शब्द का अर्थ पर होगा मुख्यत्वादि हेतुओं के कारण बताने के लिए प्रयुक्त मुख्यत्वादि हेतुओं को हेतु हेत्वाभाष बताने में गति उपपत्त्यादि हेतु समर्थ है ये कह रहे हैं कि तत्र यानी ये जो दो पक्ष हैं इन दो पक्षों में से ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म होगा इस पक्ष को सिद्ध करने के लिए बताए गए जो गति उपपत्यादि हेतु है ये प्रभवंती का समर्थ होते हैं समर्थ हैं। किसमें मुख्यत्वादीन आभास हितुम तो मुख्यत्वारी हेतुओं को हेतु आभास बताने में ये सद हेतु नहीं हेतु आभास है दुष्ट हेतु है कौन से जयमिनी जी के द्वारा बताए गए मुख्यत्वादी हेतु दुष्ट हेतु हैं सदोष हेतु हैं उनकी युक्तियाँ गलत हैं ये बताने में समर्थ हैं है गतिपत्तियादि हेतु सिद्धांत के द्वारा बताए गए हेतु पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए हेतुओं को हेतु तो बताने में समर्थ हैं। तो इन दो पक्षों में से जिनके पक्ष में बताए गए हेतुओं में हेतु तो हेत्वाभाषत्व तो सिद्ध होगा वो पूर्व पक्ष और जिसके हेतुओं में सदहेतुत्व तो सिद्ध होगा वो हो जाएगा सिद्धांत पक्ष तो मुख्यत्वादि हेतुओं तू, हेतुओं में तो हेत्वाभाषत्व तो सिद्ध होता गति उपत्यादि हेतुओं में सदहेतुत्व तो सिद्ध होता इसलिए गति उपपत्यादि से बताया गया जो पक्ष है वो सिद्धांत पक्ष होगा और मुख्यत्वादि से बताया गया हेत्वाभाषो के द्वारा बताया गया पक्षों पूर्व पक्ष होगा ये दिखाने के लिए लिखते हैं कि तत्र गति उपपत्यादय ग्युपत्यादय प्रभवंती मुख्यवादीन नतु मुख्यत्वादयो गति मुख्यवादयो गुप्तियादीन आभाषयते प्रभवंती ये लगाना नतु के पास में समर्थयती यानी प्रभवंती का अध्या अनुवर्तन लाना मुख्यत्वादि जो पूर्व पक्षी के द्वारा प्रदर्शित हेतु हैं वे सिद्धांत के गति उपत्तियादि उपत्त, हेतुओं को ये हेतु हेत्वाभाष हैं, ये बताने में समर्थ नहीं होते हैं और सिद्धांत के द्वारा प्रयुक्त हेतु पूर्व पक्षी के हेतु में हेतु हेत्वाभाषत्व सिद्ध करने में समर्थ होते हैं इति यानी इस कारण से आद्य एवं सिद्धांत तो प्रथम पक्ष के पास जो गति उपपत्यादि हेतु हैं, वे द्वितीय पक्ष के हेतुओं में हेत्वाभाषत्व बताने में समर्थ हो रहे हैं इसलिए आद्य एव सिद्धांत प्रथम पक्ष सिद्धांत पक्ष है तो सिद्धांतो व्याख्यात और द्वितीय पूर्व पक्ष व्याख्यात ऐसा लगाना असद युक्तियों को लेकर के प्रवृत्त हुआ पूर्व पक्ष है नही इत्यादि का अवतरण है टीका में ब्रह्मशब्द हेतु नाम आभासव स्फुट नहीं इति अब ये ब्रह्म यानी मुख्यत्वादि जो पूर्व पक्षी के हेतु हैं जयमिनी जी के इनमें हेत्वाभाषत्व कैसे हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जयमिनी जी के द्वारा प्रयुक्त मुख्यत्वादि हेतुओं में हेत्वाभाषत्व को स्पष्ट करते हैं भास्कर भगवान नहीं इत्यादि वाक्य से स्पुट यती अर्थ है स्पष्ट यति स्पष्ट करते हैं इनमें हेत्वाभाषत्व तो स्पष्ट करते हैं कि नहीं असति संभवे मुख्य अर्थस्य इति कच्चित आज्ञापिता विद्यते ब्रह्म गमयती इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का जो मुख्यार्थ है परब्रह्म उसका ग्रहण संभव न होने पर भी असति संभवे यानी संभवे असति तो संभव ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ पर ब्रह्म करना संभव न होने पर भी मुख्य सेव अर्थस्य ग्रहणम संभव नहीं है तो भी मुख्य अर्थ का ही ग्रहण करना चाहिए ऐसी आज्ञा करने वाला आज्ञापयिता यानी आज्ञा करने वाला कोई विद्यमान नहीं है आज्ञापयिता आज्ञा नहीं देती जा सकती उसके लिए कोई ना कोई वो मुख्य अर्थ का ग्रहण संभव होना चाहिए ना तो वो आयुक्त है मुख्य अर्थ का ग्रहण करना यहां पर युक्त युक्त नहीं है ये यह यहां पर कहा गया और भी आगे थोड़ा वाक्य आ रहा है एक भाष्य में उसको पूरा कर लें लेकिन इतने की ही नहीं है थोड़ा आगे की भी है बाकी एक एक वाक्य है टीका में और एक वाक्य भाष्य में है या तो भाष्य में इतने की ही टीका ही देख लीजिये हाँ गंतव्य ब्रह्म लोकेशु बहुवचनादे संकल्पादेव गंधादि दिव्य भोग श्रुते पर ब्रह्मी असंभवात मुख्यार्थ त्याग इत्यर्थ, ये इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं असति असति सम अस, संभवे यानी संभव नहीं है मुख्यार्थ ग्रहण करना क्यों संभव नहीं है तो कहा मुख्यार्थ ब्रह्म शब्द का है परब्रह्म उसको ग्रहण करेंगे तो ब्रह्म परब्रह्म में गंतव्य असंभवात ऐसा लगाना पर गंतव्यस्य गंतव्य गंतव्यत्वस्य गंतव्य उसके साथ अनु करना ऐसे पर ब्रह्मणी इति बहुवचनादेहे बहुवचनादे और संकल्पाद एव गंधादि दिव्य भोग श्रुते पर ब्रह्मणी असंभवात ये तीनों असंभवा जो बताए जा रहे हैं वहां पर पर हाँ, परब्रह्म गंतव्य नहीं हो सकता वह गंता का स्वरूप होने से और देश से अपरिचिन्न होने से और परब्रह्म एक है एक में वह द्वितीय है उसमें बहुवचन और आदि शब्द से आश्रय आश्रयी भाव संबंध और बहुवचन आश्रय आश्रयी भाव संबंध तथा लोक शब्द का प्रयोग भोग्य को बता भोग्यत तो लोक शब्द के द्वारा भोग्य तो बताया जा रहा है ना वो असंभव होने से और संकल्पादि एवं गंधादि दिव्य भोग श्रुति संकल्प मात्र से ब्रह्मलोक में दिव्य गंधादि भोग पदार्थों की भोग्य पदार्थों की प्राप्ति बताने वाली जो श्रुति है ये सब ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म ब्रह्म लेने पर संभव नहीं हो सकती इसलिए कहते हैं मुख्यार्थ त्याग ब्रह्म शब्द का जो मुख्यार्थ है पर वह स एनान ब्रह्म गमयती इस वाक्य में ब्रह्म शब्द के अर्थ के रूप में नहीं लिया जा सकता ये कहा गया बाकी तो पर विद्या प्रकरणी पी इत्यादि का अवतरण आ है इस पर हम लोग कल चर्चा करते हैं हाँ कल तो अनाध्याय रहेगा परसो